आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको रोमेश जोशी की लिखी नाटिका सुनवा रहे हैं बिना बाह का स्वेटर निर्देशक हैं विजय दीपक छिब्बर लगता तो अस्पताल जैसा ही है बाहर बोर्ड पे भी तो लिखा था डॉक्टर विपिन बिहारी अरे इस अस्पताल में कोई है कहिए क्या बात है? डॉक्टर विपिन बिहारी कहा है अंदर है आप बैठिए आह देर लगेगी क्या नहीं नहीं आपका ही नंबर है थैंक यू थैंक यू आ, एक मिनट आपका ये स्वेटर का डिजाइन देखना है प्लीज देख लीजिए आप भी देख लीजिए बहुत अच्छा डिजाइन है तीन पंदे सीधे फिर दो पंदे उल्टे जाइए जाइए डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं अरे आपने ही तो रोका था हाँ, हाँ आ, मगर वापस लौटते हुए मुझसे मिलकर जाइए मरम पट्टी आप ही करेंगी क्या नहीं वो तो उधर होगी मगर मगर ये डिजाइन एक बार मैं फिर देखूंगी जी डॉक्टर yes. साहब आप तू तू ही है आ, हाँ हाँ मैं मैं मैं ही हूं आ, आ, अरे तू तू तो <laughs> कमल है ना आ, <laughs> देखा भूला नहीं हूं मैं तुम्हें हाँ। आ, इतने बरस बाद बाद साल हो गए कॉलेज के बाद आज मिला है कैसा है तू अरे आ, आ, अरे आ, अरे आ, अरे ठीक क्या क्या हुआ क्या हुआ चिंता मत कर अभी ठीक हो जाएगा देखते दे। ठीक कर जल्दी ठीक कर फटा जा रहा है आ, ये ले मेरे दोस्त ये स्प्रे लगा आ, आगा। आगा। कुछ आराम आया पर यार ये चोट लगी कैसे अरे बस ऐसे ही यार ना पूछे तो अच्छा है <laughs> भाभी ने बेलन मारा है क्या <laughs> अरे यार तेरे जैसी किस्मत मेरी नहीं है भाई क्यों क्यों क्यों ऐसी क्या बात है <laughs> शादी नहीं की तो तेरी भाभी के होने का सवाल ही नहीं अरे वाह वा, बड़ा खुशकिस्मत है यार तू तो हा कुछ भी कह ले लेकिन ये फिर चोट कैसे लगी ये तो कॉलेज के दिनों की चोट है दोस्त <दिखेगे> मजाक कर रहा है यार तू नहीं विपिन मजाक नहीं पुरानी चोट है जो आज उभरी अब सच सच बता क्या हुआ अच्छा सुन तुझे याद है कॉलेज पे मेरे पास कैसे बेहतरीन स्वेटर हुआ करते थे बिना भाग के हाँ हाँ बिल्कुल याद है अरे तेरे स्वेटर देखकर कई बार बड़ी जलन होती थी मुझे मेरी बहनें और भाभियां हर साल बनाती थी मेरे लिए ये भी पता है आगे बोल उसका सिर की चोट से क्या संबंध है वही तो बता रहा हूं यार याद है अपनी क्लास में एक सोनल थी सोनल हाँ सुना है यही कहीं आसपास ही रहती है फिर उस दिन बहुत अच्छा बिना भाग का स्वेटर पहना था मैंने हम्म हाँ तो मैं क्लास की ओर जा रहा था अच्छा। तभी मैंने सुना सुनिए सुनिए ना अरे कमल आ, सुनो तो सही आ, आ, आ, आपने मुझे पुकारा यहाँ आस कोई और दिख रहा है क्या आ, क्या है अरे पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो घबरा घबरा रहा नहीं नहीं नहीं तो मैं मैं कहा घबरा रहा हूँ अच्छा नहीं घबरा रहे ये इतने पसीने क्या छूट रहे हैं तुम्हारे पसीने नहीं नहीं ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी <laughs> बोलो बोलो क्या क्या है है मुझे तुम्हारा ये ये स्वेटर देखना यही ये? हाँ, ये उतार क्या? <laughs> नहीं नहीं ऐसे ही देख लूंगी अम, अच्छा जरा उलट कर देखो? किसे मुझे तुम्हें नहीं स्वेटर को अंदर से देखना है ऐसे क्या हो रहा है भाई गुलगुली चल रही भाई. ओफो, अच्छा ठीक है ठीक है आराम से आराम से आराम से आराम से देख लो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है अम, ये इधर से गया और आ, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं ये हनी कोम की डिजाइन में थोड़ी सी फेर बदल कर दिए तो रहा है पर कैसे की है है फेर बदल जरा सी बात है। नीचे की लाइन से हर तीसरे फंदे को उल्टा करके उठा लो अरे हाँ ओ, समझ में आ गया हम्म और हनी डिजाइन में ऐसा नहीं होता उसमें फंदा सीधा उठाया जाता है थैंक यू कमल आ, वेलकम वेलकम अब चलें आप वो बाबा क्लास में क्लास में आओ, ओहो, आज तो लेट हो गए तुम भी ना स्वेटर दिखाने लगे मैं आ, आ, आ, तो वेपन ये थी मेरी और सोनल की पहली मुलाकात पहली बातचीत किस्मत वाले हो यार किसी लड़के से बात ही नहीं करती थी मुझसे तो खूब बातें की उसने पर पर उसका तेरे सर की चोट से क्या संबंध अरे उसी से तो है संबंध आ इतना दर्द नहीं होता आ, आ, अच्छा आ, अब दर्द कुछ कम हुआ ना न काफी कुछ कम हुआ फिर दूसरे दिन मैं दूसरा स्वेटर पहन के गया बिना बाका और उसने तुझे फिर से रोका हाय कमल हेलो आई बिन हाय, जरा नजदीक आओ आ, क्या है और करीब आओ ना बोलो स्वेटर देखना है <laughs> बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा तो नहीं क्या कहा वो मैंने कहा कि इस डिजाइन में बस उल्टे फंदों का कमाल है है ना हम्म, दो फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे फिर तीसरे फंदे को घुमाकर उठा लिया फिर नीचे की लाइन में गिराए गए फंदे को उठाकर एक और फंदा बढ़ा लिया और और ये जाली बन गई कैसा जाल बनाते हैं ये उठते गिरते फंदे भी हैरान कर देते हैं <laughs> है ना? चलो कॉफी पीते हैं। क्या आ, वो बा, बा, बा, चलो आई मीन कैंटीन में कॉफी पिएगा <laughs> कॉफी तो कैंटीन में ही पी जाती है न <laughs> चलो चलते हैं हाँ, लेकिन एक शर्त पर क्या कॉफी के पैसे मैं दूंगी आ, आ, आ, आ, आ, <laughs> <laughs> चलो, चलो। तो। उस दिन हम दोनों ने कैंटीन में डेढ़ घंटे बैठकर बातें की अच्छा डेढ़ घंटे तक क्या बातें की यही कि मेरे पास कितने स्वेटर हैं बिना और कौन सा स्वेटर किसने बनाया है और क्या क्या बातें नहीं बताओ ना मन में तो बहुत कुछ था बहुत कुछ था आ? लेकिन वो सिर्फ स्वेटर की बातें करती रही तेरे की पर फिर भी इसमें सर की चोट कहां से आ गई वही तो बता रहा हूँ यार पर तू मुझे बोलने ही नहीं दे रहा मैं मैं, मैं नहीं बोलने दे रहा ठीक है अब तू ही बोल बता कैसे लगी चोट तीसरे दिन, मैं तीसरा स्वेटर पहन के गया बिना बांका उसने फिर रोका अच्छा आ, आ, फिर चौथे दिन मैं चौथा स्वेटर पहन कर गया बिना बांका उसने फिर रोका अबे यार तेरे पास कुल कितने स्वेटर थे बिना बाह आठ तो ठीक है मान लिया आठ दिन में तूने सोनल को आठों स्वेटर दिखा दिए बिना बाहा के फिर मेरे पास बस आठ ही स्वेटर थे बिना बाहा के ए, गनीमत है आठ ही थे अरे फिर ये चोट अरे यार वही तो बता रहा हूं तू मुझे बोल ले ही नहीं देता अब क्या कहूं तुझसे अच्छा बोल बोल बोल बोल उसके बाद रोज हम एक दूसरे को देखते पर कोई बात नहीं होती क्यों मेरे पास नवा स्वेटर नहीं था ना बिना बाक फिर गर्मी आ गई फिर एग्जाम आ गए और फिर छुट्टिया डॉक्टर क्या हुआ शीला? क्या बात है आपको देर लगेगी क्या बाहर कुछ मरीज हाँ कुछ देर लग जाएगी तो फिर उन मरीजों को ऐसा करो डॉक्टर वर्मा के पास भेज दो ठीक है नमस्ते जी नमस्ते स्वेटर की डिजाइन समझ में आ गई आपको नहीं ना आप थोड़ी देर के लिए इसे उतार कर मुझे दे दीजिए हाँ कमल मिस शीला को भी नई नई डिजाइन के स्वेटर बनाने का बड़ा शौक है अच्छा अच्छा मैं अभी उतार देता हूं। आ, आ, आ, आ, ये लो थैंक यू मैं बाहर रिसेप्शन पर हूँ आप जाते समय ले लीजिएगा प्लीज नो प्रॉब्लम प्रमें चली गई अब उधर मत देख अच्छी है मिस शिला शादी नहीं हुई ना शादी तो नहीं हुई पर तू अभी जल्दी से बता दे ये चोट कैसे लगी हाँ बताता हूं वो सोनल आज फिर मिल गई थी हैं? मैं खड़ा था टैक्सी के इंतज़ार में अच्छा, अब, अब, अब फिर? एक देखा? सामने से सोनल चली आ रही है पैदल हाँ दो तो बच्चे एक लड़का एक लड़की हाँ तो किस तरह गुजर गए पूरे दस साल कट गए जमाते चमाते हम्म तो आज भी अच्छा डिजाइन है ना हम्म देखो देखो जरूर भी देख हम्म क्यों अब गुदगुदी नहीं होती क्या <laughs> सुनो सुनल हुँ? इस तरह तुम उलट पुलट कर स्वेटर देखती हो हाँ तो कभी सोचा है इस स्वेटर के नीचे एक धड़कता हुआ दिल है सोचा है पता है मुझे इतने करीब आकर स्वेटर के डिजाइन देखती और तो तो क्या हुआ हुआ कमल कभी हुआ दिल कुछ कर बैठा तो कोई डर नहीं कुछ नहीं करेगा आ, आ, क्य, क्या क्या हाँ कमल जब कुछ होना था तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा क्या लेकिन कमल आप भी तूने बताया नहीं ये ये ये चोट कैसे लगी वो ऐसे लगी यार कि जैसे ही सोनल गई मुझे उसकी बात का मतलब समझ में आया बस अपनी गलती का एहसास हुआ और और मैंने वहां पास ही जो बिजली का खम्बा था हा, हा, उ, उसे अपना सर फोड़ लिया और क्या भी क्या जा सकता था मेरे यार जिंदगी भर का सबक मिल गया मुझे अच्छा विपिन अब चलता आ, एक दो तो दिन में आ जाना मैं देखकर फिर दवा दे दूंगा अब तो आता ही दोस्त और वो अपना स्वेटर ले जाना मत भूलना बिना बाह वाला। <laughs> मिस शीला मैंने कहा शिला शीला जी ओह लीजिए आपका स्वेटर देख लिया डिजाइन हाँ देख भी लिया समझ भी लिया पर आ, आ, आप चाहे तो और देख लें मैं रुक जाता लेता नहीं नहीं आ, वो मुझे लंच पर जाना है आ, अगर मैं कहूं आप लंच मेरे साथ ले तो आपके साथ आ, मगर वो अरे उस डॉक्टर विपिन बिहारी की चिंता मत करो उसे मैं संभाल लूंगा चलिए चलिए मगर आपको ऐसा क्यों लगा कैसा कि मैं आपके लंच का प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी वो ऐसे कि हम दोनों की रुचियाँ एक जैसी है और ओ, आज सुबह मुझे एक सबक मिला है कौन सा वो मैं तुम्हें तो बाद में बताऊंगा लेकिन अभी तो बस इतना समझ लो शीला, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहूंगा ऐसा क्या तो चले चलते हैं पहले अपने स्वेटर तो पहन लो बिना वहाँ वाला आ, जरूर <laughs> <laughs> बिना बाहा का स्वेटर रोमेश जोशी की लिखी ये नाटिका अभी आपने सुनी इस नाटिका में जिन कलाकारों की आवाजें आपने सुनी उनके नाम हैं महेंद्र मोदी पृथ्वी जोत्शी मीरा गुप्ता और दिशी प्रस्तुति सहयोग पी के ए नायर और निर्देशक विजय दीपक छिप्पर विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है